भगवत गीता भाष्य अध्याय श्रीमद्भगवीता शष्ययचार अत आत्मसवेदतया सर्भोक प्रसिद्ध कर्मी नदीकूलस्थसुव वृक्षु गति प्रातिलोम्यन अकर्मकर्मा यथा ग्य भाव इव वृक्षु य पश्ये अतः नदीतीरस्थवृक्षों में भ्रम से प्रतिकूल गति प्रतीत होने की भांति अज्ञान से आत्मा के नित्य संबंधी माने जाकर जो लोक में कर्म नाम से प्रसिद्ध हो रहे हैं उन कर्मों में वस्तुतः नदी तीरस्थ वृक्षों में गति का अभाव देखने की भांति जो अकर्म देखता है अर्थात कर्माभाव देखता है अकर्मणि च कार्य करण व्यापारोपर्म में कर्मवद आत्मनि अद्याणिम अकुव सुखम आस अहंकाराभिधि तस्कर्मण च कर्मज पशेत तथा कर्म की भाति आत्मा में अज्ञान से आरोपित किए हुए शरीर इंद्र आदि की रूप अकर्म में अर्थात क्रिया के त्याग में भी मैं कुछ न करता हुआ चुपचाप सुखपूर्वक बैठा हूँ इस अहंकार का संबंध होने के कारण जो कर्म देखता है यानी उस त्याग को भी जो कर्म समझता या एवं कर्मा कर्म विभाग सबुद्धिमान पंडितों मनुष्यु सयुक्त योगी कृष्ण कृष्णकर्मकृत च अशुभाद मोक्षित कृतकृत्योति क्रित क्रित इस प्रकार जो कर्म और अकर्म के विभाग को तत्व से जानने वाला है वह मनुष्यों में बुद्धिमान पंडित है वह युक्त योगी है और संपूर्ण कर्म करने वाला भी वही है अर्थात वह पुण्य पाप रूप अशुभ से मुक्त हुआ कृत्कृत्य क्रित है अयम श्लोकः अन्यथा व्याख्यातः कैशि कथम नि किल कर्मण्वरा अनुष्ठीयना तत्फलाभाकर्माणी तन्य उच्यते गौड़वृत्तिया तेषाँच अकरणम अकर्म तत्व प्रत्यवाय फल्वाद कर्म उच्यते गौडिया एव वृत्तिया कई टीकाकार इस श्लोक की दूसरी तरह से व्याख्या करते हैं कैसे ईश्वर के लिए किए जाने वाले जो पंच नित्य कर्म हैं उनका फल नहीं मिलता इस कारण वे गौड़ी वृत्ति से अकर्म कहे जाते हैं इसी प्रकार उन नित्य कर्मों के न करने का नाम अकर्म है वह भी पाप रूप फल के देने वाला होने के कारण गौण रूप से ही कर्म कहा जाता है तत्र नित्य कर्मणि अकर्म यह पश्येद यहाँ पशेद फलाभा अभी गौ अगौः उच्यते क्षीराख्यम फल न प्रयक्षति तद्वत्था निकर्णे तो अकर्मण चकर्म यशेद नरकादि प्रत्यवाय फलम इति जैसे कोई गौ ब्याई द्या, हुई होने पर भी यदि दूध रूप फल नहीं देती तो वह अगौ कह दी जाती है वैसे ही नित्य कर्म में उसके फल का अभाव होने के कारण जो अकर्म देखता है और नित्य कर्म का न करना रूप जो अकर्म है उसमें कर्म देखता है क्योंकि वह नरकादि विपरीत फल देने वाला है न एतद् युक्त व्याख्यानम एवं ज्ञानाद अशुभाद मोक्षापत्ते है यहाँ मोक्ष से इति भगवता उक्तम वचनम बाध्येत यह व्याख्या ठीक नहीं है क्योंकि इस प्रकार जानने से अशुभ से मुक्ति नहीं हो सकती अर्थात जन्म मरण बंधन नहीं टूट सकता अतः यह अर्थ मान लेने से भगवान के कहे हुए ये वचन के जिसको जानकर तो अशुभ से मुक्त हो जाएगा कट जाएंगे कथम निदुभा सैदनाक्षण न तो तथा फलाभा अज्ञा फलाभाव फलाज्ञान अशुभ मुक्ति फल्वन चोरीकम ज्ञान वा न भगवता एव इह क्योंकि नित्य कर्मों के अनुष्ठान से तो शायद अशुभ से छुटकारा हो भी जाए परंतु नित्य कर्मों का फल नहीं होता इस ज्ञान से तो मोक्ष हो ही नहीं सकता क्योंकि नित्य कर्मों का फल नहीं होता यह ज्ञान या नित्य कर्मों का ज्ञान अशुभ से मुक्त कर देने वाला है ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं कहा और न भगवान ने ही गीता शास्त्र में कहीं ऐसा कहा है एते अकर्मणि कर्मदर्शनम प्रत्युक्त नहि अकर्मणि कर्म इति दर्शनम कर्तव्यतया इह चोद्यते नित्य से कर्तव्यता मात्रम् इसी युक्ति से उनके बतलाए हुए अकर्म में कर्म दर्शन का भी खंडन हो जाता है क्योंकि यहाँ गीता में नित्य कर्मों के अभाव रूप अकर्म में कर्म देखने को कहीं कर्तव्य रूप से विधान नहीं किया केवल नित्य कर्म की कर्तव्यता का विधान है नचा न अनाद नित्य से प्रत्यवायो विज्ञात किंचित न अपि नित्याकरण ज्ञेयन चोरित इसके सिवा नित्य कर्म न करने से पाप होता है ऐसा जान लेने से ही कोई फल नहीं हो सकता और यह नित्य कर्म का न करना रूप अकर्मशास्त्रों में कोई जानने योग्य विषय भी नहीं बताया गया है न अपि कर्म अकर्म की मिथ्यादर्शनाद अशुभाद मोक्षण शुद्धिमत्व युक्तता कृष्णकर्म कृत्वादिच फलम् उपपद्यते स्तुतिभा तथा इस प्रकार दूसरे टीकाकारों के माने हुए कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन रूप इस मिथ्यादर्शन से अशुभ से मुक्ति बुद्धिमत्ता युक्तता सर्वकर्मकर्तृत्व इत्यादि फल भी संभव नहीं और ऐसे मिथ्या ज्ञान की स्थिति भी नहीं बन सकती मिथ्या ज्ञानम एव ही साक्षाद अशुभ रूपम कुतः अन्यस्मा अशुभाद मोक्षणम नहि ही तमह तमशो निवर्तक भवती जबकि मिथ्या ज्ञान स्वयं ही अशुभ रूप है तब वह दूसरे अशुभ से किसी को कैसे मुक्त कर सकेगा क्योंकि अंधकार कभी अंधकार का नाशक नहीं हो सकता ननु कर्मणि यद अकर्म दर्शनम अकर्मणी व कर्मदर्शनम न तद मिथ्या ज्ञानम किमतर ही गौणम फला भा, फलभावाभाव निमित्तम पूर्वपक्ष यहाँ जो कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना उन टीकाकारों ने बतलाया है वह मिथ्या ज्ञान नहीं है किंतु तो फल के होने और ना होने के निमित्त से गौड़ रूप से देखना है न कर्मा कर्म विज्ञाद अपि गौड़ाद फलस्य से न अपि श्रुतहान्य श्रुत परिकल्पनया कश्चित विशेषो लभ्य उत्तर पक्ष यह कहना भी ठीक नहीं क्योंकि गौड़ रूप से कर्म को अकर्म और अकर्म को कर्म जान लेने से भी कोई लाभ नहीं सुना गया इसके सिवा श्रुति सिद्ध बात को छोड़कर श्रुति विरुद्ध बात की कल्पना करने में कोई विशेषता भी नहीं दिखाई देती स्वशब्देन अभी शक्य वक्त नित्यकर्मण फल नक नरकपात सी त्र व्याजन परव्यामोहूपेण कर्मण अकर्म य पशेद इत्यादिना किम भगवान को यदि यही अभिष्ट होता तो वे उसी प्रकार के शब्दों से भी स्पष्ट कर सकते थे कि नित्य कर्मों का कोई फल नहीं है और उनके न करने से नरक प्राप्ति होती है फिर इस प्रकार कर्म में जो अकर्म देखता है इत्यादि दूसरों को मोहित करने वाले माया युक्त वचन कहने से क्या प्रयोजन था तथा एवं ब्याच भगवता उक्तम वाक्यम इस प्रकार लोक लोकव्य इति व्यक्ति कल्पित सै इस प्रकार उपरयुक्त अर्थ करने वालों का तो स्पष्ट ही यह मानना हुआ कि भगवान द्वारा कहे हुए वचन संसार को मोहित करने के लिए है न एक छदमरूपेण वाक्य रक्षणीय वस्तु न अपनी शब्दांतरेण पुनः पुनः उच्चमान सुबोध सवक्तम इसके सिवा न तो यह कहना ही उचित है कि यह नित्य कर्म अनुष्ठान रूप विषय मायायुक्त वचनों से गुप्त रखने योग्य है और न यही कहना ठीक है कि यह विषय बड़ा गहन है इसलिए बारंबार दूसरे दूसरे शब्दों द्वारा कहने से सुबोध होगा कर्मण्येवाधिकारस्ते इति कर्मण्येकारस्ते अत्रिस्फुटतर उत्तर अर्थो न पुनः वक्तव्य भवति, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते इस श्लोक में स्पष्ट कहे हुए अर्थ को फिर कहने की आवश्यकता नहीं होती प्रशस्त बोधव च कर्तव्यम है न निष्प्रयोजनम इति उच्यते। तथा सभी जगह जो बात करने योग्य होती है वही प्रशंसनीय और जानने योग्य बतलाई जाती है निर्धक बात को जानने योग्य है ऐसा नहीं कहा जाता न च मिथ्या ज्ञानम बोधव्यम भवती तत् वा वस्वाभाषम मिथ्या ज्ञान या उसके द्वारा स्थापित की हुई आभास मात्र वस्तु जानने योग्य नहीं हो सकता न अपनी नित्यानाम अकरणाद अभाव प्रत्यवाय भावोत्पत्ति ही नासतो विद्यते भाव इति वचनात् कथम असतः सज्जाएत च दर्शित इसके सिवा नित्य कर्मों के न करने रूप अभाव से प्रत्यवाय रूप भाव की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती क्योंकि नासतो विद्यते भाव इत्यादि भगवान के वाक्य हैं तथा असत से सत कैसे उत्पन्न हो सकता है इसलिए श्रृति वाक्य भी पहले दिखलाए जा चुके हैं असत सज्जन सज्जन मत सत्तिषेधात् असतः सद्युत्पत्तिम ब्रुवता असद एवं सद् भवे सत्च असद्भवे उत्तम सात अयुक्तम सर्व प्रमाण विरोधात् इस प्रकार से सत की उत्पत्ति का निषेध कर दिया जाने पर भी जो से सत की उत्पत्ति बतलाते हैं उनका तो यह कहना हुआ कि असत तो सत होता है और सत असत होता है परंतु यह सब प्रमाणों से विरुद्ध होने के कारण अयुक्त है न निष्फलम विद्यात कर्मशास्त्रम दुखस्वरूपवाद दुख से च बुद्धिपूर्वकतया कार्यवानुपत्ति तथा शास्त्र भी निरर्थक कर्मों का विधान नहीं कर सकता क्योंकि सभी कर्म परिश्रम की दृष्टि से दुख रूप है और जानबूझकर बिना प्रयोजन किसी का भी दुख में प्रवृत्त होना संभव नहीं तद करणे च नरकपाताभ्युगमे अनर्था एव उभयथा अभी कर्णे अकरणे शास्त्रम निष्फल कल्पित सत् तथा उन नित्य कर्मों को न करने से नरक प्राप्ति होती है ऐसा शास्त्र का आशय मान लेने पर तो यह मानना हुआ कि कर्म करने और न करने में दोनों प्रकार से शास्त्र अनर्थ का ही कारण है अथ व्यस है स्वाभ्यूपगमन विरोध च नित्यम निष्फलम कर्म इति अभ्युपगम्य मोक्ष फलायी ब्रुव ब्रुवतः इसके नित्य कर्मों का फल नहीं है ऐसा मानकर फिर उनको मोक्षरूप फल के देने वाला कहने से उन व्याख्याकारों के मत में स्वचो विरोध भी होता है तस्मा यथाश्रुत एव अर्थः कर्मणि अकर्म य इत्यादे है तथा च्याख्या अस्मा भी कर्मणि अकर्म य पश्चिद इत्यादि श्लोक का अर्थ जैसा गुरु परंपरा से सुना गया है वही ठीक है और हमने भी उसी के अनुसार इस श्लोक की व्याख्या की है